मूर्तिभा व्योम व्यादेवाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति भगवान श्री अभिनव चंद्रेश्वर महादेव जी के चरण में कोटि से साष्टांग प्रणाम हमारे मार्गदर्शक ब्रह्म विद्या के आचार्य गुरु इस ब्रह्म विद्यापीठ के एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी के चरण में भी अनंत कोटि प्रणाम आप सभी को नारायण बुद्धिया प्रणाम पर्वतराज हिमालय उसके पाद देश में पवित्र गंगा जी के तट पर ब्रह्म विद्या का विचार के लिए संस्थापक महाराज जी ये स्थान हम लोग के लिए उपलब्ध करवाए हैं ब्रह्म विद्या का विचार होने के लिए यद्यपि यहाँ पारंपरिक रीति से मुख्यतः सन्यासी महात्मा जो ऐसनात्रय त्यागी उनके लिए ब्रह्म का विचार होता है और विस्तृत विचार होता है भाष्य टीका टिप्पणी इत्यादि के साथ विस्तृत विचार वर्ष में ग्यारह महीना से अधिक काल होता है किंतु समाज के एक अंग है कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है एक बात दूसरे बात है ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर में भी ऐसात्र्याग नहीं हो पाया है किंतु मन में दृढ़ इच्छा है कि हम भी इस आध्यात्म मार्ग में चले ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिन लोगों को सुयोग मिलता है कि हम भी ये बीस पच्चीस दिन महात्माओं का संग में रहे उससे वैराग्य दृढ़ होता है तो ये सबको नज़र में रख कर के यह संस्था प्रतिवर्ष अचला सप्तमी से लेकर के शिवरात्रि पर्यंत तो वार्षिक उत्सव मनाता है क्योंकि यह ब्रह्म विद्यापीठ है इसलिए इसका उत्सव में भी ब्रह्म विद्या का ही विचार होना है अचला सप्तमी से आरंभ होता है और मध्य में भगवान भाष्यकार का विग्रह प्रतिष्ठा दिवस क्यों इस अध्यात्म मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं गुरु और भगवान भाष्यकार हो तो गुरु नाम गुरु हम सभी के गुरु हैं उनके विग्रह जैसे ईश्वर की आवश्यकता है मोमुक्षियों के लिए इसी प्रकार गुरु का आवश्यकता तो अत्यधिक है सन्यासी यही दो को ही पूजन करते हैं ईश्वर को पूजन करेंगे और गुरु को पूजन करेंगे और स्वयं तो है ईश्वर गुरु रात एक ही है अलग अलग केवल मूर्ति को लेकर के विभाग तो गुरु में भी अत्यधिक श्रद्धा हम रखते हैं इसलिए गुरु का विग्रह प्रतिष्ठा यहाँ किया गया है त्रयोदशी का दिन आ गया आएगा और शिवरात्रि से पहले फाल्गुना कृष्ण एकादशी इस दिन इस संस्था के जो संस्थापक महाराज जी थे परम पूज्य स्वामी धनराजगिरिजी महाराज जी उनका निर्वाण दिवस आता है तो इस प्रकार के शिव जी के प्रतिष्ठा दिवस भाष्यकार भगवान के विग्रह प्रतिष्ठा दिवस और संस्थापक महाराज जी के निर्वाण दिवस और अंतिम शिवरात्रि ये चार उत्सव को गर्भ में रखते हुए ये ज्ञान यज्ञ रूपक वार्षिक उत्सव पालन किया जाता है ये संस्था में ज्ञान यज्ञ इसमें प्रस्थान त्रय का विचार होता है और हम लोग सभी को ये बात भी देता है प्रस्थान नाम त्रय और प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है कि प्रस्थित अनैन इति प्रस्थान जिस मार्ग में चलकर हम इस संसार सागर जन्म मृत्यु का चक्र से पार हो जाते हैं उसको प्रस्थान कहा जाता है और तीन प्रस्थान ये हम लोग बार बार सुनते हैं स्मृति प्रस्थान श्रीमद् गीता श्रुति प्रस्थान उपनिषद समूह और न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र इस क्रम से प्रति वर्ष यहाँ वार्षिक उत्सव में कोई ना कोई एक प्रस्थान का विचार होता है विगत वर्ष परम पूज्य महर्षि ने श्रीमद् गीता इसका विचार करवाए थे और उसी क्रम में इस वर्ष श्रुति प्रस्थान अर्थात उपनिषद का विचार होगा उपनिषद यद्यपि ऐसे मान्यता है कि वेद में जितने शाखा है प्रति शाखा में एक एक उपनिषद होता है तो वेद का 1180 शाखा होने से उतने उपनिषद होने चाहिए था किंतु अभी उपलब्ध होता है कहा जाता है कुछ ढाई से अधिक उपलब्ध होता है जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार दस में ही भाष्य रचना किए हैं और हम लोग प्राय उसी का ही विचार करते हैं दस उपनिषद इसमें इस वर्ष इस आठ उपनिषद का विचार हम लोग करेंगे ईसा केहन कथ प्रश्न मुंडक तैतरीय ऐतरेय तैतरीय चांदोग्य आठ का करेंगे और शिव जी की कृपा से अगल, अगले अगले वर्ष पुनः मांडवक्य और बृहदारण्य का ये दो उपनिषद का विचार होगा और पुनः ये दो वर्ष के बाद आगे न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र वो भी दो वर्ष से दो वर्ष में उनका विचार होता है तो इस क्रम से इस वर्ष हम लोग आठ उपनिषद का विचार करेंगे उपनिषद इसको वेदांत तो भी कहा जाता है वेद का अंतिम भाग सार भाग कहा जाता है वेद उसको कहते हैं जो वो ज्ञान का भंडार है जो ज्ञान हमको अन्य उपाय से नहीं मिलता है अज्ञात तो ज्ञापक वेद कहते हैं जो अन्य उपाय से प्राप्त नहीं होता है ऐसे तो शास्त्रकार लोग कहते हैं प्रत्यक्षेणात्या व यस्तुपायो न विद्यते तम विदंती वेदे न वेदस्य वेदता ये वेद को वेद क्यों कहा जाता है प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जो उपाय हमको प्राप्त नहीं होता है हमको यह फल चाहिए उसका क्या उपाय है हमको पता नहीं है प्रत्यक्ष कहते हैं दिखता नहीं हमको स्वर्ग चाहिए हमको पुत्र चाहिए हमको वित्त चाहिए ग्राम चाहिए राज्य चाहिए ये सब जो कहते हैं इसके लिए उपाय साक्षात उपाय प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से प्राप्त नहीं होता है और वेद इसको कहता है इसलिए वेद को वेद शब्द से कहा जाता है विदंती अनैन इसके द्वारा जाना जाता है ये ज्ञान का भंडार है हमको कोई भी कामना है तो इसका पूर्ण करने के लिए पूर्ति के लिए वेद उपाय बताता है और ये जगत का ये सब कामना भोग करते करते हम उसमें वित्रष्ण हो गए हैं कहते हैं, मुक्ति के लिए भी उपाय यही वेद बताएगा यह वेद का सार अंश उपनिषद इसी का ही हम लोग विचार करते हैं क्योंकि हमको तो मोक्ष चाहिए ये संसार का भोग पदार्थ उससे हम विरक्त हो गए इससे कुछ लाभ नहीं होता है वेद का उपनिषद का विचार करने से हमको ज्ञान होगा और ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसे स्वयं स्वयंश्रुति ही कहती है ज्ञान से ही मोक्ष होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमको साधन चाहिए और यह ज्ञान के लिए जो साधन इसको भी अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग कोटि में विभाग किया गया है जैसे ज्ञान के लिए कहते हैं अंतरंग साधन बहिरंग साधन और परंपरा साधन अंतरंग साधन जो सबसे नज़दीक अर्थात जो करने से हमको ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा अंतरंग साधन और ज्ञान का अंतरंग साधन होता है श्रवण मनन निधिध्यासन यह करने से हमको ज्ञान प्राप्ति होती है श्रवण उसको कहते हैं जो क्रिया से हमको निश्चय हो जाता है कि वास्तव हम ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म हम मानते हैं कि हम एक कुछ सत्ता है हम है यह जो वास्तव हम है शास्त्र में इसको प्रत्येक आत्मा आत्मा शब्द से कहा जाएगा यह ही जगत अधिष्ठान ब्रह्म है इस प्रकार की परोक्ष निश्चय हो जाना इसको श्रवण कहेंगे ये पंचदशिकार कहते हैं वेदांता नाम शेषाणाम आदि ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यं इति धीहि श्रवण भवे यह सब वेद आदि मध्य अन्त यही बात कहेंगे कि आप ही ब्रह्म हो जगत अधिष्ठान हो बाकी सब आप में कल्पित हैं ये बुद्धि चलने से ये जगत का कल्पना कर लेती है यह निश्चय हो जाना परोक्ष रूप से निश्चय हो जाना इसको श्रवण कहेंगे अन्य भाषा में इसको कहते हैं कि अब हमको शास्त्र में उपनिषद का वाक्य में कोई संशय नहीं रह गया निश्चय हो गया हाँ ये बात ठीक है हमको अर्थात इसको निराकरण करने के लिए हमारे बुद्धि में और कोई विचार नहीं है किंतु हमको ये अनुभव तो नहीं हो रहा है हमारे बुद्धि अभी कहती है कि शास्त्र जो कहता है वो ठीक ही है किंतु हमको इसका अनुभव होना चाहिए कि हम ही जगत का अधिष्ठान है जगत हम में कल्पित है ये क्यों नहीं हो रहा है तो कहते हैं इस प्रकार की जो हमको स्थिति है इस स्थिति का निराकरण के लिए मनन करते हैं युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तू ऐसे पंचदशिकार कहते हैं अब तर्क लगा करके हमारे अंदर में जो हम ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है भावना नहीं आ पा रहा है जो इसका प्रतिबंधक है इस प्रतिबंधक का निराकरण करने के लिए युक्ति लगाते हैं प्रकाश जी थोड़ा थर्मस ले आएंगे कमरे में कम पानी है उतना ही हो जाएगा तो युक्ति के द्वारा इसका समाधान दिया जाता है जैसे एक दृष्टांत तो विचार करेंगे कहा जाता है कि हम एक असंग कूटस्थ चिद रूप चैतन्य है किंतु हमको तो प्रातःकाल जगने से सोने तक यही अनुभव होता है कि हम तो ये शरीर है ये बुद्धि वाले हैं इसके लिए तर्क देते हैं कैसे मनन करवाते हैं शास्त्र में कहते हैं कि ठीक है अगर आप ये शरीर वाले हो अभी आप कहते हैं कि आप मनुष्य हैं आप देवदत्त वाले नाम वाले हो अगर यह बात आपको लगता है चलिए विचार करते हैं जब आप सो जाते हैं स्वप्न देखते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि आप ये ठंडी का समय में भी मत्स्य बन करके गंगा जी में तैर रहे हैं उस समय में क्या आप देवदत्त है ये मनुष्य शरीर वाला है कहेंगे नहीं नहीं उस समय तो मत्स्य बन करके गंगा जी में संतरण कर रहा था तैर रहा था तो फिर आप वास्तविक देवदत्त नामक मनुष्य है ना वो मत्स्य है मत्स्य शरीरधारी मत्स्य आप ये दोनों में कौन सा है तो विचार जो करेगा वो करेगा हाँ ये बात सही है क्योंकि जिस समय वो मत्स्य बनकर के संतरण कर रहा था गंगा जी में उस समय में हम नहीं मानता था कि हम देवा देता है यह सब तर्क के द्वारा निश्चय करवाया जाता है कि हम वास्तविक शरीर नहीं है तो धीरे धीरे इस प्रकार की तर्क दे करके हमको समझाया जाता है कि जैसे हम स्थूल शरीर नहीं है यह सामान्य तर्क से निश्चय हुआ इसी प्रकार के तर्क देंगे अब बुद्धि भी नहीं है यह जो अंतकरण है जिसके द्वारा हम सारे ये व्यापार करते हैं वो भी हम नहीं है क्योंकि सुसुप्ति में वो नहीं रहती है बुद्धि किंतु तो हम भी रहते उठकर कहते हैं कि हम सोया था यह सब मनन कहा जाता है ऐसी प्रकार शास्त्र में सब भरे हुए हैं तर्क हमारे जितने विपरीत तो विचार उठ सकते हैं वो सब का निराकरण कराएगा यह तर्क अभी ये मनन होते होते कभी हमको लगेगा कि हाँ हम तो वास्तविक असंग कुटस्थ है ये शरीर मनोबुद्धि के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है कहते हैं हाँ इसका मनन पूरा हुआ फिर अब हाँ कौन है कहेगा कि हम तो एक असंग सत्ता है यहाँ से आगे उसका निदिध्यासन काल आरंभ होगा तो अब असंग सत्ता है एक कुटस्थ है ये सब दृश्य पदार्थ मन बुद्धि शरीर ये सबसे आप अलग है बस हो गया कहते हैं कि अनादि काल से अनंत प्रवृत्ति करके जो चित्त में संस्कार बन गया वो संस्कार बार बार अपने में जीवत्व बुद्धि को लाएगा मैं वही शरीर हूँ ये हूँ इसका पुत्र हूँ ये करता रहेगा अनादि दुर्वासन या विषय शु आकृष्यमाण से चित्त विषय में ये चित्त बार बार चला जाएगा विषय शरीर के बाहर भी हो सकता है शरीर मनोबुद्धि यह भी सब विषय है ये सब में आकर्षित तो हो जाएगा मैं यह हूँ वो हूँ इस प्रकार की मानने लगेगा तो वहाँ से हटा करके विषयभ्य परावर्त्य आत्मस्थैर्य अनुकूल मानस व्यापार निधिध्यासन मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ ये क्षणभर के लिए अनुभव हुआ था पुनः चला गया वही शरीर में तादात्म्य कर गया मन-बुद्धि में तादात्म्य कर गया वहाँ से हटा करके उसको पुनः मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ चिद्रूप हूँ इसमें स्थिर करने का इसको कहा जाता है निधिध्यासन इस प्रक्रिया से होकर के अंतिम ऐसा समय आएगा किसी भी स्थिति में मैं जीव हूँ शरीर वाला हूँ इस प्रकार की बोध और नहीं होगा उसको कहा जाएगा अभी ये ज्ञानी है हमको इसी प्रकार की श्रवण मनोन निधिध्यासन प्रक्रिया से चलना पड़ेगा और श्रवण ये उपनिषदों का अथवा गीता का अथवा ब्रह्मसूत्र का ये सब श्रवण इसके द्वारा हमको ये निश्चय होता है कि हमारा वास्तव स्वरूप और हम लोग परम पूज्य महाराज श्री से सुने हैं श्रवण काल में ही मनन होता है क्योंकि शास्त्र का जो ये उपनिषद इत्यादि जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार भाष्य रचना किए हैं वो भाष्य मननात्मक ही है तर्क से तर्क भरा हुआ है और इतना तर्क जितना तर्क भाष्यकार दिए हैं बाकी और थोड़ा जो अवशेष रह गया उसको टीकाकार पूर्ति कर दिए हैं जैसा कहते हैं ना कि महर्षि पतंजल महर्षि पाणी नहीं तो अष्टाध्यायी बनाए और जो छूट गया उसको कौन भर दिए भारतीयकार वो कहते हैं कि इस जगह छूट गया इस जगह छूट गया वक्तव्यम उपसंख्यानम यह सब कहना चाहे इसी प्रकार की भाष्यकार ने तो मनन भर दिए हैं पूरा इतना तर्क दिए हैं और बाकी टीकाकार उसको और भर दिए जिनको कम पड़ता है तो टिप्पणी को ले सकते हैं कैलाश आश्रम का जो प्रसिद्ध टिप्पणी ये सब के आधार पर हम लोग दिन रात वही विचार करते रहते हैं ये सब मनन होता है और श्रवण काल में मनन शास्त्रकार करवाते हैं और ईश्वर कृपा गुरु कृपा से उसी समय में ही निदिध्यासन होता है ये सब विचार चलता रहेगा कहीं ये शब्द आएगा आत्मा कूटस्थ असंग चिद्रूप ब्रह्म ये सब शब्द आने का समय में जिसका ये स्थिति परिपक्व हो गया मनन स्थिति उसका चित्त क्षणभर के लिए स्थिर रहेगा और कहेगा हाँ वास्तविक हम ही तो उस रूप है श्रवण काल में ही निधिध्यासन होता है क्यों कहते हैं कि श्रवण से ही मनन होकर के निधिध्यासन होता है तो अगर श्रवण काल में ही निधिध्यासन नहीं हुआ अतः श्रवण छोड़ करके अन्य क्या करने से निधिध्यासन हुआ दृष्टान्त तो देने के लिए बीज से ही अंकुर होकर के वृक्ष बनता है आ जब तक बीज है अगर ये अंकुर होकर के वृक्ष नहीं हो पाया और बीज को हम फेंक देंगे फिर तो वृक्ष हो जाएगा नहीं होगा तो हमको श्रवण तब तक करना है जब तक हमारा निधिध्यासन थोड़ा दृढ़ न हो जाए और निधिध्यासन दृढ़ हो जाने से तो जिस श्रवण से ही निधिध्यासन हो रहा है अब उसको क्यों छोड़ देना है अभी ऐसे स्थिति आ गई कि ठीक है हम कहीं भी निधिध्यासन कर सकते हैं अपना इतना सामर्थ्य आया तो अपना सामर्थ्य से निधिध्यासन कर सकते हैं और साथ में और श्रवण हो तो फिर क्या हानि है ये तो और शीघ्र करवाएगा और श्रवण करना ये तो श्रवण है और श्रवण करवाना अर्थात तो श्रवण करवाना ये मनन है आप लोग सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं हम बोल रहे हैं हमारा मनन हो रहा है ये शिव जी की कृपा होती है क्योंकि उस समय में विचार और स्पष्ट होता है अंदर में तो इसी सब में ये लगना है निष्ठावान होकर के लगने से फिर आगे धीरे धीरे होता है तो इस क्रम से हम अभी उपनिषद का विचार करेंगे अरे दस उपनिषद जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य रचना किए हैं हम लोगों को पता है वेद को वेद व्यास जी ने मंत्र के आधार पर चार भाग कर दिए मंत्र के आधार पर अर्थात वेद में तीन प्रकार के मंत्र उपलब्ध होते हैं ऋग यजु और साम मंत्र ऋग मंत्र जो नियत पादवसान होते हैं अर्थात जैसे छंदबद्ध होता है हम कहते अनुष्टुप छंद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक पाद हो गया आठ अक्षर हुआ और वासाँशी जीर्णानी यथा विह यह कहते हैं छंद ग्यारह अक्षर हो गया ये नियत पाद अवसान ग्यारह अक्षर में पाद का अवसान होगा पूर्ति होगी इसी प्रकार के ऋग मंत्र वो हो होते हैं जो छंदबद्ध होते हैं पद्याकार होते हैं और यजुर्मंत्र वो हो होते हैं जो गद्याकार होते हैं पद्य नहीं है छंदबद्ध नहीं है वाक्य जैसा मिलता है और शाम मंत्र वो हो होते हैं जो पद्याकार है और जिनका गायन किया जाता है ऋग मंत्र भी पद्याकार है श्याम मंत्र भी पद्याकार है किंतु ऋग मंत्र का गायन नहीं किया जाता है शाम मंत्र का गायन किया जाता है ऋग मंत्र पढ़ा जाता है किंतु श्याम मंत्र विभिन्न परिस्थिति मतलब कर्म के समय में गायन किया जाता है आनंद के मात्रा अधिक होती है उसमें इसलिए भगवान उसको गीता में कहते हैं कि ये श्याम में ही हूँ और अथर्व बाकी अथर्व उपनिषद न अथर्व वेद चतुर्थ वेद यह वेद में उस अंश को लाया गया है वो या तो मंत्र होंगे या तो यजुर्मंत्र होंगे उसमें किंतु उसमें वो लाया गया जो कि शांति तुष्टि पुष्टि इत्यादि का कथन करने वाले मंत्र अर्थात वो थोड़ा काम्य कर्म को पूर्ण करवाने वाले चीज़ हैं और ऋग्वेद जो व्यासदेव चार विभाग किए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अर्थर्वेद कह कर के ऋग्वेद में केवल ऋग मंत्र है ऐसा नहीं अन्य मंत्र भी है प्राधान्यतया ऋग मंत्र है यजुर्वेद में प्रधानतया यजुर्मंत्र है और सामवेद में प्रधान रूपेण साम मंत्र है अथर्ववेद में यही ऋग अथवा यजुर्मंत्र होंगे किंतु विशेष कार्य के लिए कह दिया गया और ये चारों वेद में वेद से जितने उपनिषद है उस उपनिषद से दस के ऊपर भगवान भाष्यकार जो भाष्य रचना किए हैं उसमें से ऋग वेद में हम लोग एक ही उपनिषद पढ़ते हैं जिसके ऊपर भाष्य है ऐतिरेव उपनिषद और ऐतरेव उपनिषद का शांति मंत्र हो गया वांग में मनुष्य जब ऐतिरय उपनिषद का पाठ होगा और यजुर्वेद ये भी दो भाग में विभक्त है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का दो उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या है वो ईशा और का यह ईसा मंत्र भाग में है बृहदारण्य का ब्राह्मण भाग में है मंत्र ब्राह्मण और वेदत्व वेद का मुख्यतः दो भाग ऐसे कर देते हैं मंत्रांश और ब्राह्मणांश और कृष्ण यजुर्वेद में भी दो उपनिषद हैं कठ और तैतरिया ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद का शांति मंत्र पूर्ण मदह है और कृष्ण यजुर्वेद का सहना भवतु इस प्रकार की किस उपनिषद में क्या शांति मंत्र होगा वो भी सब निर्धारित है मुक्ति का उपनिषद में ये बात कह दिया गया है और आगे सामवेद में हम लोग दो उपनिषद पढ़ते हैं केन और चांद और सामवेद का शांति मंत्र आप्यायतु ममांगानी इस प्रकार की और अथर्वेद से तीन उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न मुंडक मांडक्य और इसका शांति मंत्र होता है भद्रं कर्णे भी श्रीव्याम देवा इस प्रकार की ये सब निर्धारित है और संख्या भी महाराज श्री हम लोग को बार बार स्मरण करवाए हैं हम लोग इसको याद रख लिए हैं ऋग्वेद में 21 शाखा होते हैं और यजुर्वेद में एक और सावेद में एक हज़ार क्योंकि गायन करने का उसमें अर्थात तो सुयोग है गाने से आनंद होता है अधिक शाखा हो गया उसमें और अंतिम में अथर्ववेद में पचास शाखा है मिलकर के एक हज़ार एक सौ अस्सी शाखा वेद में है इसमें शुक्ल यजुर्वेद्य ये ईशावासीय उपनिषद उपनिषद का पाठ्यक्रम में यह प्रथम उपनिषद ऐसे कैलाश परम्परा में इसको प्रथम उपनिषद रूप से पढ़ा जाता है कहीं कहीं थोड़ा क्रम अलग रखते हैं कठोपनिषद को प्रथम अध्ययन करते हैं सरल है थोड़ा हम लोग का परंपरा में कैलाश परंपरा में ईशावासी प्रथम हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें शांति मंत्र है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्ण पूरुना मुदच्य थे पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य यह मंत्र जीव ब्रम्हणों और को कहता है ओम ये परमात्मा का प्रतीक भी है और वाचक भी है प्रतीक कहते हैं जो इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है वो प्रतीक जैसे नर्मदेश्वर इसको हम कहते हैं ये शिवजी का प्रतीक है व्यापक भगवान शिव होते हैं उनका प्रतीक अर्थात ये जो प्रस्तर खंड हम देखते हैं कहते हैं कि यही शिव जी है इसी प्रकार की ओम जो शब्द है श्रोत्र ग्राह्य है यह परमात्मा का प्रतीक है इंद्रिय ग्राह्य श्रवण इंद्रिय ग्राह्य है और यह परमात्मा का वाचक भी है वाचक जैसे कहते हैं यह ये एक वाच्य है अर्थ है इसका वाचक क्या है पुष्पम तो पुष्पम यह वाचक उच्चारण करेंगे जब कोई उच्चारण करेगा पुष्पम हमारे यह बुद्धि में एक ये अर्थ आएगा कोई एक पुष्प आ जाएगा हमारा बुद्धि में तो जो हमारे बुद्धि में आता है उसको हम कहते हैं अर्थ वाच्य इसी प्रकार की यह ओम ये परमात्मा का वाचक है अर्थात ओम उच्चारण करने से हमारे बुद्धि में वाच्य परमात्मा आ जाते हैं लक्ष्य परमात्मा नहीं आएगा वाच्य परमात्मा हमारे बुद्धि में आ जाएंगे वो वाच्य परमात्मा अर्थात हमारे बुद्धि जैसे पुष्प ये सुनने से हमारी बुद्धि निर्विषय होता है ना कोई विषयाकार होती है विषयाकार होती है तो जब ओम उच्चारण करेंगे ओम शब्द आप सुने आप देख लीजिए आपका बुद्धि में क्या आकार हो जाता है अगर आप कहेंगे ओम जब सुनते हैं हमारे बुद्धि में ऐसा हो जाती है तो वो नहीं है वो उसका अर्थ नहीं है वो तो प्रतीक है और वो वास्तविक प्रतीक नहीं है वो तो बिल्कुल अत्यधिक स्थूल बुद्धि हो गया चक्षुर ग्राह्य हो गया ओम जो प्रतीक होता है वो श्रोत्र ग्राह्य शब्द यह जो ओम ऐसे हम चित्र लिख देते हैं रेखा वो प्रतीक भी नहीं है वो तो अत्यधिक स्थूल हो गया तो देखिए अगर ये हम चित्र को हटाए हमारे बुद्धि से ओम उच्चारण होने से हमारे बुद्धि में क्या आता है तो जिनका बुद्धि थोड़ा संस्कृत हो गया थोड़ा शुद्ध हो गया ओम उच्चारण करने से उनके बुद्धि निर्विषय होगा ओ परमात्मा का वाच्य है और उससे हम लक्ष्यार्थ तक जाते हैं जब श्रवण करते हैं तो ओम ये परमात्मा का स्मरण करवाते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार हम उसको ग्रहण करें अध पूर्णम अधह जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व जो सच्चिदानंद है वो पूर्णम पूर्णम अर्थात तीनों प्रकार की परिच्छेद जिसमें नहीं है और इदम इदमअपी पूर्णम इदम, इदम अर्थात सोपाधिक वो सच्चिदानंद उपाधि विशिष्ट बनकर के नाना रूप में ये चलता है अनुभव होता है ये भी वस्तुतः बस, ये भी व्यापक है इसमें वस्तुतः कोई परिच्छेद नहीं है और पूर्णात पूर्णम उदच्यते जो निरुपाधिक तत्व है उसी से सोपाधिक इसकी प्रकट हो जाता है कोई जन्म नहीं हो जाता है केवल उपाधि ग्रस्त होकर के ये प्रकट हो जाता है और जब ज्ञान का विचार करता है अंतिम में कहते हैं पुनः ये सोपाधिक का जो उपाधि है ये उपाधि का निराकरण हो जाता है पूर्ण से पूर्ण से पूर्णत्व शोपाधिक का उपाधि निराकरण के द्वारा जो उसका वास्तव स्वरूप है पूर्णता तो उस पूर्णता को लेकर के पूर्णमेव अवशिष्यते निरूपाधिक तत्व ही रहता है तो सारे वेदांत विचार का यही लक्ष्य है कि उपाधि का निराकरण के द्वारा शोपाधिक अपना वास्तव स्वरूप निरूपाधिक के साथ एक कर लेना शोपाधिक जीव शब्द से कह दिया जाएगा निरूपाधिक शुद्ध ब्रह्म तो ये जीव का जीवत्व यह निराकरण हो जाने से दोनों पूर्ण एक ही, ही है ओम शांति ही शांति ही शांति त्रिविध ताप का शांति हो आध्यात्मिक शरीर को लेकर के जो पीड़ा दुख होता है उसका भी शांति हो और भूतों के चलते ये व्याघ्र सर्प इत्यादि अथवा अन्य कोई प्राणी से और अंतिम में देवक देवताओं के चलते देवता साक्षात कैसे बाधा करते हैं कहते हैं ये सब जो प्राकृतिक दुर्विपाक हो जाता है भूकंप हुआ वन्य हुआ ये तो स्थूल रूप से और देवता अधिक बाधा कर देते हैं हमारे बुद्धि को विपरीत करवा करके ये देवता लोग अधिक बाधा कर देते हैं जब हमारा पाप फल देने के लिए आता है तो देवता उसी को व्यवहार करके हमको यह आध्यात्मिक मार्ग से विच्युत तो करवा देते हैं ये बड़ी ये बड़ा बाधा है स्थूल बाधा तो दिखता है ये सूक्ष्म बाधा ये दिखता नहीं और हम उसके साथ सट जाते हैं तादात्म्य करके कहते हैं ये तो ये हमारा लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम नहीं है हम इसे विच्युत हो जाते हैं ये सब जो प्रतिबंधक है उसका शांति के लिए हम ये उच्चारण करते हैं शांति ही शांति ही शांति क्योंकि ब्रह्म विद्या ये हमको मोक्ष देगा सबसे ऊंचा साधन है जो साधन जितना ऊंचा है उसमें बाधा भी उतने अधिक है तो बाधा अगर उसमें आएगा तो बहुत हानि हो जाती है ये कहा जाता है कोट अयो ब्रह्म विद्यायाम तदर्धम हरिमंदिर तदर्धम जाह्नवी तिरे तदर्धम दक्षिण करे कोटय ब्रह्म विद्याएम ब्रह्म विद्या में चलेंगे तो कोट ही बाधा आएगा सुबह से उठकर के सोचते रहेंगे कहते हैं महीना भर पहले से सोचते रहेंगे तो फिर अंतिम समय में देखेंगे नहीं होगा तो बहुत बाधा होता है तदर्धम अर्थात उसका आधा पचास लाख कहते हैं हरि मंदिर प्रतिदिन अर्थात प्रातःकाल भगवान का दर्शन करेंगे जो भी अपना इष्ट है कहते हैं कितने पचास लाख बाधा होगा इसमें आज तो ये हो गया कल वो हो गया और तदर्ध हम भी तेरे गंगा तट पर ये रह पाना कलो गंगे व तीर्थ कहा जाता है ये बहुत पुण्य का फल है और तदर्ध हम दक्षिण करें करो उपलक्षित दान दान में भी अर्थात इतने बाधा होता है दान देने के लिए मन करके गया होगा अंतिम में सोचेगा ये तो इसको दे देने से लाभ है हमारा संबंधी को दे देने से लाभ है इस प्रकार के सब विचार इतने बाधा होता है इसलिए हम लोग शांति मंत्र या करते हैं अभी उपनिषद का विचार आरंभ करेंगे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच यत्कंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्त न भुंजी था मागृध इदंस ईशावास्य जगत यग तेन त्यक्तन भुंजिता कश्य धन माँ गृध ईशा ईशा अर्थात तो परमात्मा शासने इस धातु से बनता है तो धातु का अर्थ हो गया कि जो कि सभी का नियंता है सभी को नियमन करने वाले हैं ये स्थूल रूप से नियमन परमात्मा सीधा नहीं करते सूक्ष्म रूप से नियमन करते हैं हमारा बुद्धि को नियमन कर दिया तो हमारा शरीर नियमन हो जाएगा उसी में और परमात्मा हमारे बुद्धि को ही नियमन करके सभी का नियंता बनते हैं तो यह श्रुति कहती है कि ईदम सर्वम यह जो जगत हमको अनुभव हो रहा है ये सब ईश्वर भावना या इसको वाष्यम वाष्यम आच्छादित कर देश्वर भावना या सबको आच्छादित कर दे इसका वास्तव तात्पर्य है कि तत्पदार्थ का शोधन कहा जा रहा है इसको तुम पदार्थ का शोधन जिसको होता है वही तत्पदार्थ का शोधन में प्रवृत्त हो सकता है तत्पदार्थ का शोधन एक दृष्टांत हम समझेंगे हम जा रहे हैं रास्ता में सामने में वृक्ष देख रहे हैं विचार आरंभ होगा ये वृक्ष क्या है कहेंगे पृथ्वी है कहेंगे पृथ्वी ये कहाँ से आया कहते हम लोग सुने हैं पृथ्वी जल से आया जल कहाँ से तेज से तेज वायु से वायु आकाश से ये आकाश कहाँ से आया कहते हैं तस्माद ये तस्माद आत्मन आत्मा क्या है हमारे बुद्धि में कुछ आना चाहिए ये आत्मा शब्द कहने से क्या है उसके बुद्धि में ये चीज़ आएगा जिसको तोम पदार्थ का शोधन हुआ है हम असंग है कूटस्थ है ऐसा जिसका बुद्धि आत्माकारित स्वरूपाकार होता है उसी को कहा जाता है कि यह अब तोम पदार्थ का शोधन हुआ है वही इस मंत्र का तात्पर्य को भी ठीक समझ जाएगा क्योंकि ये तत्पदार्थ का शोधन करता है जो आप देखते हैं जो आप देखते हैं कहने से पर्वत नदी वृक्ष को देखते हैं ना शरीर को भी देखते हैं शरीर को भी देखते हैं तो शरीर भी मंत्र कहते हैं कि जगत है और हम अपना बुद्धि को जानते हैं तो बुद्धि भी जगत है हम इसके साथ इतने तादत में कर गए इसको और जगत नहीं मानते हैं ये तो मेरा मान लेते हैं इसको छोड़ के बाहर जगत कहते हैं ये नहीं ये भी जगत है कहते हैं ये सबको परमात्मा भावना या आच्छादन करे अर्थात ये सब परमात्मा है परमात्मा अर्थात ये सब का लया चिंतन करके अंतिम ये सब वही शुद्ध ब्रह्म है इस प्रकार की अर्थात तत्पदार्थ ये शोधन करवाएगा यह मंत्र वास्तविक ये सब परमात्मा रूप ही है किंतु हमारे बुद्धि ये सब में कुछ ना कुछ आरोप कर दिया कहेगा ये पुष्प है ये लेखनी है ये पर्वत है इस प्रकार की हमारी बुद्धि इसको कर देती है तो जैसे कहा जाता है कि जल में अगर चंदन का काष्ठ दीर्घ काल तक पड़ा रहेगा फिर वह चंदन को उठा करके हम अगर घृण करेंगे वो हमको चंदन का वास देगा नहीं देगा किंतु उसी को हम अगर थोड़ा घिसेंगे घर्षण करने से उन उसका वो पुनः वास आएगा इसी प्रकार की यह जगत वास्तविक अगर सच्चिदानंद रूप है हमको ये नाम रूपात्मक क्यों दिख रहा है कहते हैं यही जैसे चंदन का काष्ठ जल में बहुत अधिक दिन रह गया इसी प्रकार की जगत का नाम रूप में सत्य तो बुद्धि हम अनाधिकाल से कर रहे हैं तो ये इतना बलवत हो गया कि हमको नाम रूप में ही सत्यत्व दिखता है और हम उसी में प्रवृत्त भी होते हैं दिन भर उसी में प्रवृत्त होते हैं इसको घर्षण कैसे करेंगे चंदन काष्ठ को जैसे किया जाता है वह तो यही है वेदांत से विचार करें बार बार वही विचार करें कि हम तो असंग है कूटस्थ है ये जगत जो दिखता है ये वास्तव ऐसा नहीं है ये केवल हमेशा कल्पना करते हैं इसी यही हो गया कि इसका घर्षण घर्षण करके बार बार यही विचार करें कि ये जगत सच्चिद रूप है ये आनंद रूप है जगत में जो कुछ अनुभव हो रहा है ये सब परमात्मा भावना से आवरण करें अर्थात परमात्मा ही है मान लीजिए एक सर्प है वेदांत का विचार तो इसी में चलेगा ये ये सर्प वेदांतियों को कहाँ दिखेगा वास्तव सर्प नहीं किसमें दिखेगा रज्जु में दिखेगा हम लोग जानते हैं सर्प सुनने से हम लोग रज्जु सर्प ये हमारे बुद्धि में तुरंत आ जाता है इतना आ जाता है कि हम वास्तव सर्प को भूल ही जाते हैं किंतु तो मान लीजिए वास्तव सर्प कहीं है और आपको कहा जाएगा कि आप बैठ कर के चिंतन करिए ये रज्जु है ये रज्जु है ये रज्जु है कितने समय चिंतन करने से वो वास्तव व आपको आपका रज्जु निश्चय हो जाएगा और हो सकता है कि जो बहुत चिंतन करने से मन थोड़ा तदाकार हो जाएगा कह कह देगा कोई थोड़ा सा कह देगा वहाँ सर्प है आप जो रज्जु चिंतन किए थे वो सब चला जाएगा किधर फिर वह सर्प क्यों कहते हैं सर्प को आप इंद्रियों से देखे हैं आप निश्चय हैं ये सर्प है जो चीज़ जिस रूपेण ये न रूपेण निश्चितम वो उसका व्यभिचार फिर नहीं हो जाएगा कि मैं सर्प देखा हूं स्वयं तो आपको जितना भी कहा जाएगा आप उसको रज्जु ऐसे नहीं मानेंगे इसी प्रकार की श्रुति कह देती है ये जो जगत दिखता है ये परमात्मा रूप है तो अगर जैसे कहा जाएगा कि ये जो सर्प दिखता है ये रजु रूप तो ये तो बात ऐसे ही हो गया ये हमको जगत दिखता है नामरूपात्मक आप कह दें, को नाम दें कि ये परमात्मा रूप अगर दिखने वाला वास्तव सर्प कोई कहे ये रजु रूप हम कहते हैं ये मिथ्यावादी है यहाँ भी इस प्रकार के जो नामरूपात्मक दृश्यमान जगत अगर श्रुति कह देंगे कि ये परमात्मा रूप है तो वास्तव परमात्मा रूप अगर नहीं होगा ये जगत तो ये श्रुति भी मिथ्यावादी नहीं हो जाएगी किंतु श्रुति तो ऐसा नहीं है प्रमाण है ये अर्थात वास्तव जगत इस प्रकार की है ही ये हमारी दुर्वासना अनंत ये अनादिकाल से अनंत प्रवृत्ति करते करते ये हो गया इसलिए हमको नाम रूप में महत्व बुद्धि हो गया ये नाम रूप का महत्व बुद्धि ये निराकरण करना है इसलिए श्रुति कहती है वास्तव ये सच्चिद रूप है जगत का सच्चिद अंश ये तो अनुभव होता है सबको ही ये है हम कोई भी पुष्प कहते हैं है। और ये भान भी होता है उसका स्फुरण होता है तो ये चिद अंश भी इसका आ रहा है आनंद अंश नहीं आने का कारण शास्त्रकार लोग कहते हैं हमारे पाप है पाप अर्थात रजस्तमस जिसके चलते परिच्छ परिच्छिन अभाव दृढ़ होता है परिचिन्नभाव होने से आनंद जो हम वास्तव स्वरूप जगत आनंद रूप भी है यह परिच्छन भाव हो जाने से हमको अनुभव नहीं होता है देखिए जिसके साथ हमारा परिचिन्न भाव नहीं होता है जो हमारा अंतरंग मित्र होता है गृहस्थ लोग हैं तो अपना पुत्र अपने पत्नी अथवा पति पिता ये सब जो होते हैं उनका दर्शन में उनको आनंद क्यों होता है कहते उसके साथ उसका परिच्छेद भाव नहीं रहता है ये मेरा है इस प्रकार की बुद्धि होती है तो जब हम लोग का ऐसा हो जाएगा जगत तो मेरा ही है ये जगत रूपेण मैं ही हूँ तो आनंद का भान सर्वत्र होगा ये रजस तमस पाप है इसके कारण भेद बुद्धि भेद बुद्धि होने से ये दुख होता है तो यहाँ श्रुति कहते हैं कि ये जगत सच्चिद रूप है ये नाम रूपात्मक जो भान होता है इसका त्याग करें ते न त्यक्ते जो त्याग कर दिए त्यक्ते न जो त्याग कर दिए नाम रूप का त्याग कर दिए और जगत में बाकी तीन रूप जो वास्तव परमात्मा रूप है वो रह जाएगा तो त्याग रूप का क्रिया के द्वारा नाम रूप का त्याग होने से जो पारमार्थिक सत्ता वो रह गया कहते हैं त्यकते न भुंज था भुंज पालन करे अर्थात आत्मा का ही पालन करे पालन करें अर्थात तद विषय चिंतन ही करे नाम रूप ये सबका चिंतन न करें माँ गृध धनम अर्थात ये अगर आत्मा ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब जो है वो केवल इसी आत्मतत्व में कल्पित है इसलिए किसी का धन और आशा करना एक तो है कि वो धन भी है किसका अब जो चिंतन करते हैं ये धन है ये प्राप्त होना है कहते हैं कि वो वास्तव है क्या है स्वरूप तो एकमात्र वास्तव है बाकी तो ये सब कल्पित हैं और इस प्रकार की भी नहीं है कहते हैं कि माँ गृध इसके द्वारा कहा जाता है जिनको और धन में कोई ऐसा आकांक्षा नहीं रह गया वही इस मंत्र का अधिकारी है संन्यासी वास्तव इस मंत्र का अधिकारी है धन का आवश्यकता है ये शरीर रक्षा के लिए है उसके लिए चाहिए ये इसके लिए चाहिए कर्मों के लिए आवश्यक है ये सब अगर है तो वास्तव ये मंत्र उसके लिए नहीं है क्योंकि धन की आवश्यकता ये शरीर के लिए है और थोड़ा बहुत बुद्धि के लिए भी धन की आवश्यकता है क्यों कहते जो बहुत धनवान होता है उसके अंदर में एक बुद्धि में भी संतोष रहता है कि मैं धनी हूँ तो चलो धन का वो भी काम हुआ शरीर का तो थोड़ा रक्षा कर लेगा ये बुद्धि को भी थोड़ा आनंद दे देता है हाँ। अगर धन में महत्व बुद्धि नहीं है तो वास्तव तो वो सन्यासी ही है तो सन्यासी के लिए ये मंत्र है प्रथम मंत्र से उपनिषद का ये सन्यासी के लिए है भगवान भाष्यकार में कहते हैं तो जिसको इस प्रकार की बुद्धि होती है धीरे धीरे अर्थात ये परमात्मा रूप ही है यह जगत तो उसको और फिर अर्थात संसार में उसका अधिकारी नहीं है वो तो सन्यास में ही अधिकारी है वो सन्यासी हो जाना है यह प्रथम मंत्र यह ज्ञान मार्गियों के लिए सन्यासियों के लिए कहा गया इस त्याग के द्वारा नाम रूप का त्याग करके केवल ये परमात्मा रूप यही चिंतन करें और धीरे धीरे इस प्रकार के चिंतन करने से व्यवहार भी घट जाता है क्योंकि परमात्मा रूप चिंतन करेगा किसी पदार्थ का आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी धीरे धीरे ये व्यवहार भी कट जाएगा ये ज्ञान मार्गियों के लिए निवृत्ति मार्गियों के लिए जो किंतु इस मार्ग में नहीं चल पाते हैं वासना का अधिक्य कुछ अंदर में और चाहिए वो चाहिए वो उनके लिए आगे मंत्र कहते हैं कुरेह कर्मा जिजिविषे शतक साम एवं ने न कर्म लिप्यते नरे यह कर्माणि यहाँ कर्मा कुरंग एवं जिजुषेद नरे कर्म न लिप्यते इतो अन्यथा न अस्ति अगर आप आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल रहे हैं अगर आप अज्ञ है अनात्म पदार्थ में अगर आपको महत्व बुद्धि है तब तो श्रुति कहती है कि कर्माणि कुरन कर्माणि कुरवन अर्थात नित्य कर्म ही करे काम्य कर्म न करे फल की इच्छा रखकर के और कर्म न करे कम से कम जो वेदांत मार्ग में आ गए वेदांत का श्रवण कदाचित को होकर अर्थात कदाचित कभी कभी करते हैं नित्य निरंतर नहीं करते हैं तो भी उनके लिए काम्य कर्म से धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए काम्य कर्म का अर्थ वही हो गया कि जगत सत्य है और जगत सत्य और इधर वेदांत श्रवण करेंगे ये तो परस्पर विरुद्ध बात हुआ इसलिए काम्य कर्म तो और करना ही नहीं है दूर की बात है श्रुति यहाँ कहती है कि नित्य कर्माणी कुरबन नित्य कर्म जो अग्निहोत्र आदि कहा गया शास्त्र में आजकल के समय में अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसको पूर्णतया निष्काम होकर के करें ये हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है हमारे लिए अर्थात हमारे पुत्र मित्र पत्नी ये सब उन लोग के लिए नहीं है कर्माणी कुरन एव यह अर्थात इस लोक में जब तक यह शरीर है तो सतंग समाज विषेत सवर्ष जीने की इच्छा करे जीने की इच्छा करे अर्थात मनुष्य का परमायु सवर्ष सव ऐसे ये वेद में श्रुति में कहा गया है तो सवर्ष सव जीने की इच्छा करे अर्थात नित्य कर्म निष्काम होकर के कर्म करते हुए ही ये जीने की इच्छा करें वेदांत में नित्य कर्म यह इसका भी फल है चित्त शुद्ध होता है मीमांसा लो का लोग कर्म का फल नहीं मानते हैं कहता है कि चित्त शुद्ध होता है ये वास्तविक थोड़ा विचार करें नित्य नित्यकर्म करने से चित्त शुद्ध होता है हम लोग साधु बन जाते हैं घर द्वार छोड़ के परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तो हमको कहा जाता है आप सेवा करो निष्काम होकर के सेवा करो तो ये दोनों एक प्रकार के समान ही है फल की आशा छोड़ करके नित्य कर्म करना और निष्काम होकर के परमात्मा प्राप्ति में मार्ग में चलते हुए सेवा करते रहना कर्म करते रहना इसे चित्त शुद्ध होता है अर्थात है कि चित्त में अशुद्धि मलो वासना ये चाहिए हम ये कर, कर्म करेंगे ये चाहिए ये कर्म करेंगे कर्म करेंगे तो फल ले करके ही रहेंगे और कर्म फल हेतुर्भू वो कहेगा कि कर्मफल का हेतु मैं ही हूँ मेरे को फल चाहिए और नहीं तो फल नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करूँ इस प्रकार की बुद्धि होती है अर्थात फल के चतुर्पार्श्व में ही उसका प्रवृत्ति रहते हैं फल है तो प्रवृत्ति इस प्रकार की बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए बार बार कहा जाएगा निष्काम होकर के सेवा करना निष्काम होकर के कर्म करना फल नहीं चाहिए तफल तो फल अर्थात जगत में सत्य तो बुद्धि जब दीर्घकाल हम निष्काम होकर के सेवा करते हैं ये फल की बुद्धि छूट जाती है जगत का सत्य तो बुद्धि हट जाता है तो इसलिए गीता में भी जहाँ ये विचार होता है टीकाकार आनंद गिरी महाराज जी कहें हमको कर्म तब तक करना पड़ेगा जब तक तो जगत में सत्य तो बुद्धि है तब तक हम कर्म में अधिकारी है हम संन्यास में अधिकारी नहीं है ऐसे निर्णय करके कहा जाता है तो यह मंत्र उसी बात को कहता है अगर अनात्मज्ञ है जगत में सत्य तो बुद्धि है तो आप कर्म में अधिकारी है कर्म करते हुए ही यहाँ और अर्थात बाकी जीवन बिताए कर्म नित्य कर्म करें अगर आप नित्य कर्म नहीं करेंगे तो काम्य कर्म करेंगे और काम्य कर्म करेंगे तो कर्म से लेपायमान लिप्त तो हो जाएंगे कर्म से लिप्त हो जाना कर्म करते हैं तो उसका दो परिणति होती है एक तो है कि कर्मजन्य अपूर्व अदृष्ट धर्म अथवा अधर्म बनेगा और वो धर्म अधर्म फल देंगे भोग करवाएंगे अगर आप धर्म किए हैं उसका फल क्या होगा धर्म से क्या मिलेगा सुख मिलेगा और अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा तो कर्म का ये एक परिणति हुआ धर्मा धर्माधर्म हो करके सुख दुख ये प्राप्त करवाएगा और यह जो धर्मा धर्माधर्म सुख दुख प्राप्त करवाएंगे ये परिस्थिति को उपस्थित करवा करके सुख दुख प्राप्त करवाएंगे जैसे कोई धर्म किया है उसको सुख प्राप्त होना है तो कहेगा उसका स्वप्न में कभी कोई भगवान का इष्ट का दर्शन हो गया सुख होगा और कोई दुष्कर्म किया है कभी कुछ हानि हो जाएगी परिस्थिति उपस्थित करवाएगा ये अपूर्व धर्माधर्म ये कर्म का एक परिणति हुई और कर्म का दूसरा परिणति वो संस्कार बनाएगा कर्माशक्ति कहते हैं और ये जो कर्म फलभो करवाया और फलभो करने से उसे एक आसक्ति होगी उसको कहेंगे कि फलाशक्ति फलाशक्ति अलग है कर्माशक्ति अलग है तो अगर निष्काम होकर के नहीं करेंगे तो यह फलाशक्ति होगा ये बहुत हानिकारक है बार बार उसमें प्रवृत्त करवाएगा किंतु जो निष्काम होकर के करेगा उसका ये फलाशक्ति चली जाएगी किंतु कर्म का जो दूसरा परिणति है कर्माशक्ति कर्म करने का संस्कार बनाएगा ये बना करके रखेगा ये अच्छा है फलाशक्ति प्रथम चले जाना चाहिए कर्माशक्ति रहेगा कर्म करते रहेगा ताकि वह तमस में नहीं चला जाएगा अभी रजस में रहा तो से धीरे धीरे गुरु सेवा करते हुए वेदांत श्रवण करेगा ये रजस धीरे धीरे सत्व में परिवर्तन हो जाएगा और वो वेदांत श्रवण में आगे लगेगा इसलिए बार बार कहा जाएगा कि आप निष्काम होकर के करना अगर फल की आशा रखेंगे तो कर्म आपको लिप्त करवाएगा फलाशक्ति और कर्माशक्ति फलाशक्ति में लिप्त करवाएगा जो बहुत हानिकारक है इसलिए नित्य कर्म करना है जो कि कर्माशक्ति को रखेगा और धीरे धीरे कहेगा हमको तो ये सब चाहिए ही नहीं और, और हम तो वेदांत श्रवण कर सकते हैं अधिक समय अगर हम श्रवण में बिता सकते हैं तो ये इसका क्या आवश्यकता है और शिवजी भी कहेंगे हाँ ये अच्छा काम है इसके द्वारा अधिक मतलब अच्छा होगा <coughs> अगर वो नित्य कर्म नहीं करेगा निष्काम होकर के कर्म नहीं करेगा तो कर्म से लिप्त तो हो जाएगा फलाशक्ति से लिप्त तो हो जाएगा तो यहाँ मंत्र कहते हैं उनको न अन्यथा इतो अस्ति इससे अन्य उपाय नहीं है जैसे कर्मों से फलाशक्ति से आपलिप्त नहीं होंगे तो ये जो मंत्र कहता है ये कहने वाले भी बहुत मंत्र होते हैं वृहदारण्य के मैके असतो माँ सत्गमाय ये हम लोग साधारणतः तो सुनते भी है उसका अर्थ वहाँ कहा जाता है असत अर्थात तो अशास्त्रीय जीवन स्वाभाविक कर्म उससे हमको उठा करके असतो माँ अर्थात असत से उठा करके सदगमाय सद अर्थात सद शास्त्रीय कर्म असाधन मार्ग से उठा करके उनको साधन मार्ग में लगाइए ये, ये कहा जाता है तो, इसी प्रकार अरे इसी उपनिषद में आगे भी आएगा अविद्यामृत्युम तुरत्वा विद्या अमृत मशनुत अविद्या अर्थात शास्त्रीय कर्म तो शास्त्रीय कर्म करने के लिए बार बार कहा जाएगा निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त न हो कभी भी ये सब श्रुति हमको बताते हैं नित्य नित्यकर्म करते रहे और ये नित्य कर्म तब तक करते रहे जब तक हमको जगत में मिथ्यात्व बुद्धि हो नहीं हो गया है ऐसात्रय त्याग नहीं हो गया है ऐसात्रय त्याग हो गया तो हम फिर निवृत्ति मार्ग में चलेंगे तो ऐसे ब्यास जी कहते हैं द्वाभिमा वथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षण व धर्मो निवृत्तिश्च विभावित इमो दो पंथानो यत्र वेदः प्रतिष्ठित ये दो ही मार्ग है जिसमें वेद प्रतिष्ठित है अर्थात तो वेद ये दो मार्गों को कहता है प्रवृत्ति लक्षण व धर्म प्रवृत्ति करते रहेंगे तो आपको धर्म होगा प्रवृत्ति करने से केवल अधर्म होगा अधर्म भी हो जाएगा वेद कहेगा कि आप इसी में ही प्रवृत्त हो अधर्म करने के लिए वेद नहीं कहेगा इसलिए प्रवृत्ति धर्म मार्ग में ही कराएगा प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति विभावित निवृत्ति मार्ग भी वेद में कहा गया और ये दोनों का बीच में कहते हैं न्यास अत्यरेचयत अत्यरचयत अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों का बीच में निवृत्ति मार्ग संन्यास मार्ग ये श्रेष्ठ है क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति कराने का इसमें अधिक सामर्थ्य है अगर कोई निवृत्ति मार्ग सन्यास मार्ग में चल करके वेदांत तो श्रवण कर रहा है निष्ठावान होकर के कर रहा है और उसको परमात्मा साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो गया तो भी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति करेगा और वहाँ से ब्रह्मा जी का उपदेश से मुक्त हो जाएगा कर्म मुक्ति प्राप्त हो जाएगा यह मंत्र हमको बताते हैं कि यह द्वितीय मंत्र प्रथम मंत्र तो ज्ञान के लिए कहा गया और द्वितीय मंत्र जिनको जगत में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हो गई है वो निष्काम होकर के कर्म करे और नहीं तो कर्म में लिप्त होगा ग्रस्त हो करके ये चलता रहेगा पंचदशी कार कहते हैं न कुर्वते कर्म भोगाय कर्म करतु भुंजते नद्या कीटाइवा वर्ता दावर्तांतरमासुते कर्म करेगा फल भोगने के लिए फल भोगेगा तो संस्कार होगा संस्कार होने से संस्कार पुनः प्रवृत्त करवाएगा कर्म में फल भोग करने के लिए ऐसे ही चलता रहेगा जैसे हम लोग प्रतिदिन देखते हैं पशु पक्षियों को देखते हैं बंदर तो सामने दिखते हैं उसी प्रकार के चलते रहेंगे तो ये द्वितीय मंत्र में जो अविद्वान है जो जगत में अभी सत्यत्व बुद्धि है तो इनकी निंदा की जा रही है क्यों कहते हैं हमको ये बुद्धि हो जाएगी प्रथम मंत्र निवृत्ति मार्ग सन्यासियों के लिए है और द्वितीय मंत्र प्रवृति मार्ग कर्मियों के लिए है दो मार्ग वेद तो कहता है दोनों बराबर है तो हम प्रवृत्ति मार्ग में चलेंगे क्यों हमको निवृत्ति मार्ग में जाना है कठिन है इसलिए कहते हैं ये जो अर्थात तो अज्ञा मार्ग है कर्म मार्ग है उसका निंदा करते हैं निंदा करना ये तात्पर्य नहीं है नहीं निंदा निंदम निंदे प्रवर्तते अपितु विधेयं स्तो निंदा जो किया जाता है जिसकी निंदा की जाती है उसकी निंदा के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है उससे क्या होगा किसी का निंदा करने से हमारा चित्त में संस्कार निंदा का होगा ना अच्छा चीज़ का संस्कार हो जाएगा तो इसलिए निंदा करने का समय में हमारे बुद्धि में ये है कि हम उसका जो विरुद्ध चीज है जो प्रशंसनीय है वो हमारे बुद्धि में आना है निंदित का वो विषय वो हमारे बुद्धि में आना ये व्यर्थ है हमारे संस्कार खराब हो जाएगा तो इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि निंदा का निंदा करने के लिए ये सब शब्द श्रुति में नहीं कहा जा रहा है अपितु तो विधेयम स्त्रोतम जो अनुकरणीय है उसका स्तुति के लिए यह निंदा किया जा रहा है तो यहाँ अज्ञानियों का निंदा किया जाता है अज्ञानियों का निंदा किया जाता जा है जा जा तो फिर किसकी प्रशंसा हो रही है ज्ञानियों ज्ञ्णिय। की प्रशंसा तो हमको प्रथम मंत्र में चलना है ना द्वितीय मंत्र में चलना है प्रथम मंत्र में चलना है ये सब कुछ परमात्मा रूप है हमारे सारे प्रवृत्ति उसी दिशा में ही होनी चाहिए ये निंदा करने के लिए आगे कह रहे हैं असुरा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता प्रत्यागछा ये कह चात्मनो जना ते लोका असुरिया असूरियाम अ तमसा आवृता ये के च आत्मनो जना ते प्रत्यतागति ते लोका वो सब लोक उनका क्या नाम है कहते हैं असुर तो, असुर संबंधी वो लोक है असु असु अर्थात प्राण रमन्ते इति असुरा जो प्राण में रमण करते हैं प्राण उपलक्षित है इंद्रिय जो इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं वो असुर होते हैं इंद्रिय रसन इंद्रिय तो सबसे कहते न दुर्दांत तो, उसका धमन करना कठिन है साधक का तक तो पचास भाग शक्ति उसमें जाता है प्रथमे और जो रसन इंद्रिय का दमन कर लिया कहते हैं उसका साधना तो इंद्रिय दमन में आधा हो गया इसमें जो रमन करता है ये खाएंगे वो खाएंगे ये करते करते वो खाएंगे तो उसको बनाना भी तो पड़ेगा ना ये कोई स्वर्गलोक नहीं है स्वर्गलोक में कम से कम उतना तो अच्छा है क्या आपको जो पदार्थ आवश्यक है स्मरण मात्र के सामने में उपस्थित तो हो जाएगा आपको खाली भोग करना पड़ेगा यह लोग हो तो ऐसा नहीं है आपको उसके लिए उद्यम भी करना पड़ेगा आप प्रवृत्ति करेंगे तो चित्त वृत्ति तदाकार बनेगी इंद्रियों के पीछे अगर चलेगा तो चित्त दूषित तो होते ही रहेंगे तो इस प्रकार के व्यक्तियों को कहा जाता है असुर असुसुरे इंद्रिय में लगे रहेंगे खाली रसन इंद्रिय नहीं ये तो सबसे प्रबल होता है बाकी चक्षुर इंद्रिय भी है श्रवण इंद्रिय भी है ये सब इसमें जो लोग रमण करते हैं उनको असुर कहता है विषय भोगी उनका जो लोक है तत्संबंधी तो असुरीय यत् प्रत्यय होने से और वो सब लोक असुर संबंधी है अर्थात इंद्रिय में रमण करने वाले व्यक्ति वही सब लोक में जाते हैं उनकी स्थिति कैसी है वो सब लोग के कहते हैं अंधे न तमसा आवृता तो तमस कह करके और अंध एक विशेषण दे दिया अर्थात घोर अंधकार में इंद्रियों में रुचि रहेगी तो घोर अंधकार उसको छोड़वाना बहुत कठिन है इसको इंद्रियों से रुचि हटाना ये साधन चतुष्टय में आता है कहीं क्या कहते हैं इसको दम वो दम से पूर्व में क्या है सम उससे पूर्व में वैराग्य उससे पूर्व में विवेक तो यह प्रथम मंत्र विवेक को कहता है नित्य विवेक का लक्षण भगवान भाष्यकार कहते हैं नित्य वस्तु विवेक अगर हमारे बुद्धि इसी में ही चले नित्य अनित्य का विवेक करते रहे और वहाँ तत्वबोध में कहते हैं नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म अर्थात नित्यम वस्तु एकमात्र ब्रह्म है प्रथम मंत्र वही कहता है ईसा सर्वम हमारे बुद्धि चले तो यह नित्य वस्तु को ही ग्रहण करना है वो होगा तो फिर जिसको नित्य वस्तु में ही रुचि हो जाएगी वो अनित्य वस्तु के पीछे फिर चलेगा नहीं चलेगा तो अनित्य वस्तु के पीछे नहीं चलेगा तो उसको वैराग्य होगा ये स्वाभाविक हो जाएगा जिसको वैराग्य नहीं हो रहा है इसका कारण है कि उसका विवेक ही नहीं है दृढ़ और जिसको वैराग्य होगा ये अनित्य वस्तु के पीछे नहीं चलना है उसका चित्त थोड़ा शांत होगा सम होगा और जिसका चित्त थोड़ा शांत होगा मन में थोड़ा बल आएगा वो इंद्रियों को थोड़ा रोक पाएगा दम होगा तो अगर हमको ये दमो चाहिए अगर हम असुरो गोष्ठी में अपना अर्थात अंतर्भाव नहीं करवाना चाहते हैं तो हमको विवेक में महत्व देना पड़ेगा वहाँ नहीं होगा तो हम लोग वही असुरो गोष्ठी में जाएंगे इसलिए मंत्र कहते हैं अंधे न तमसा ये बहुत अंधकार अर्थात वो इंद्रिय रमण से इंद्रिय में तृप्ति उससे हटना ये कठिन होता है गाढ़ अंधकार में वो सब आवृत है अर्थात चित्त सर्वदा भोगाकार ही रहकर हो करके कर रहता है और जिनका चित्त भोगाकार विषयाकार होकर के रहता है यहाँ मंत्र कहते हैं कि वो सब कैसे हैं कहते हैं आत्मा हन जना वो सब जो जन मनुष्य वो आत्म आत्मा हन आत्मा न मंति घनति ये आत्मा हन आत्मा का हनन करते हैं और यहाँ आत्मा हन ये जस का रूप है तो जस का रूप है तो प्रातिपदिका क्या हो जाएगा आत्महन तो हन धातु से यहाँ क्यों प्रत्यय होता है शील अर्थ में स्वभाव अर्थ में अर्थात तो आत्मा का हनन करना जिसका स्वभाव है यहाँ हनन नाश करने का अर्थ होता है कि जैसे कहा जाता है कि कोई महापुरुष विद्यमान है आए हैं हमारे स्थान पर और हम उनका हम उनको पहचानते नहीं अगर हम उनको पहचानते नहीं तो उनसे हमको जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है हमको अगर हम जानते हैं इस प्रकार की इतने उच्चकोटि के महापुरुष है हमारे अंदर में श्रद्धा का उद्रेक होगा जो कि एक दैवी भावना है और हम उनके पास जाएंगे उनके दो ठो बाणी सुनेंगे उससे हमको लाभ होगा अगर हमको पता ही नहीं है तब तजन्य लाभ हमको नहीं होगा कहा जाता है कि वो महापुरुष का हम हनन कर दिया उनका वास्तविक कुछ नहीं हो गया हमको जो लाभ होना चाहिए उनका उपस्थिति से वो नहीं हुआ अर्थात वो पदार्थ विद्यमान होने पर भी हमारे लिए अविद्यमान जैसा हो गया तो उसी को कहा जाता है उसका नाश कर दिया इसी प्रकार की आत्मतत्व तो तो इसका विद्यमानता अर्थात अगर हमको इसका अनुभव है हम जानते हैं कि हम असंग है कूटस्थ है ये बुद्धि के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है ये सुख दुख ये सब बुद्धि का है कर्तृत्व भोगतृत्व ये सब बुद्धि का है हमको इसके साथ कोई संबंध नहीं है अगर आत्मा का वास्तव स्वरूप हमको अज्ञात हो जाता है हमको ये सब लाभ होता आनंद होता किंतु नहीं होने से कहते हम वही दुखी रहते हैं यही हो गया कि आत्मा का हनन कर दिया नाश कर दिया आत्मा का विद्यमान होने पर भी उसको नहीं पहचानना नहीं जानना इनकी क्या गति होती है कहते हैं ते प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ये शरीर से शरीर छोड़कर के ताम अभिगछनती ताम अर्थात तो वो जो असुरों संबंधी लोक उस लोक में अभिगछनती अर्थात तो पुनः उसी लोक में जाते हैं वहीं से आते हैं शरीर धारण करते हैं भोग करते हैं पुनः वही चले जाते हैं इसी प्रकार की उनकी गति होती है आत्मतत्व तो तो रहने पर भी अर्थात तो हमारे लिए अविद्यमान जैसा हो गया है ये सनक सुजातियों में वो कहते हैं सनसुजात धृतराष्ट्र को कहते हैं योन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते कि न कृतम पापम चोरेण आत्मा ये महाभारत में दो जगह में आया शायद शकुंतला उपाख्यान में भी आया है दुष्यंत जब उनको नहीं पहचानते हैं वो बात में भी और धृतराष्ट्र को जब विदुर जी बुलाते हैं सनत सुजाता को कि आप इनको उपदेश करिए क्यों विदुर जी कहते हैं हम आपको अगर बोलेगा उपदेश करेगा हम तो बचपन से आपको बोल ही रहे हैं आप कहाँ हमारे बात सुन रहे हैं तो इसलिए अभी जब युद्ध करने का निश्चय हो जाता है तब धृत विचलित होकर के कहते हैं कि हमको बिदुर अभी मन विचलित हो रहा है आप कुछ उपदेश करो तो विदुर जी कहते हैं अभी स्थिति खराब है हम कहने से आपको ग्राउंड नहीं होगा इसलिए हम सना सुजाता जी को स्मरण करते हैं तो वो आपको अभी समझाएंगे तो सनत सुजाता ये उपदेश देते हैं अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्य तो आत्मा अर्थात हमारा वास्तव स्वरूप इस प्रकार की है हम असंग है कुटस्थ है हम आनंद रूप है इस प्रकार की होने पर भी अन्यथा अन्य, अन्य प्रकार न प्रतिपद जानता है मैं ये शरीर वाला हूँ रोगी हूँ अथवा स्वस्थ हूँ मोटा हूँ पतला हूँ गोरा हूँ काला हूँ कुछ ना कुछ मानता है सुखी हूँ दुखी हूँ बुद्धिमान हूँ बुद्धिहीन हों ये सब मानता रहता है हम वास्तव कुछ अलग है मानता है कुछ अलग तो वहाँ कहते हैं कि ते किम पापम न कृतम उसके द्वारा क्या पाप नहीं कर दिया गया ये सबसे ऊंचा पाप है इसलिए अभिनिवेश को सबसे ऊंचा पाप कहा गया शरीर को मैं मानना ये सबसे ऊंचा पाप है तो वहाँ सना सुजाता कहते हैं कि चोर है ना वो चोर है आत्मा का अर्थात अनुभव आत्मा का वास्तव स्वरूप का अनुभव नहीं जो करता है वो चोर है क्या चोरी कर लिया कहते हैं आत्मा का चोरी कर लिया चोरी करके पदार्थों को जो चोर होता है पदार्थों को चोरी करके उसको छुपा देता है और क्या कहेगा कि हमने चोरी नहीं किया हमारे पास वो पदार्थ नहीं है पदार्थ उसके पास होने पर भी उसको स्वीकार नहीं करता इसी प्रकार की हम असंग कूटस्थ आनंद रूप है होने पर भी उसको स्वीकार नहीं करना तो हम तो ये शरीर वाला है बुद्धि इस प्रकार की मन वाला है और दुखी है इस प्रकार की मंत्र रहता है अज्ञानियों की स्थिति यहाँ बताया जा रहा है इनको सब आत्महन आत्महन कहा गया आत्मा विद्यमान आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं अभी यह मंत्र तक कह दिया गया अज्ञानियों का निंदा भी कर दिया गया अर्थात तो हमको यह अज्ञानियों का लोक में रुचि उसमें हमको महत्व बुद्धि नहीं हो जाना चाहिए हमको ज्ञान मार्ग में ही चलना चाहिए तो जिस आत्मतत्व तो का अज्ञानता से अज्ञानी लोग इस असुर लोकों को प्राप्त करते हैं जन्म मृत्यु चक्र में जाते हैं और जिसका ज्ञान होने से ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं वह आत्मतत्व तो अभी तब हमको जानना ही है नहीं तो हम पुनः वही असुर लोगों को प्राप्त करेंगे आत्मतत्व का आगे स्वरूप बताते हैं अनेजद मनसो जवी यो न देवाप्नुवन पूमर्षत त धावत ठतस्पोतरिश्वा दधातिदेक अनेजद अनेजद अर्थात उसमें कोई यह जो आत्मतत्व कैसा है कहते हैं उसमें कोई चलना एजरी कंपन है कोई कंपन चलना कुछ नहीं है उसमें कंपन चलन नहीं है आत्मा में ये आत्मा कौन है कहते हैं आप ही हो हम ही है हमको ये अनुभव होना चाहिए कि हम में कोई चलन नहीं है किंतु हमको तो अनुभव होगा हमारे घुटने में दर्द है आप कहेंगे हमको कोई चलन नहीं है ये शरीर तो चलता है हाँ घुटनों में दर्द होने दीजिए तो घुटनों का दर्द घुटने में ही रहने दीजिए शरीर चलता है वेदांत तो कभी नहीं कहेगा कुछ चीज़ को ये सब नहीं होता सबको उतरा करके गंगा जी में डालिए ना ना वो नहीं कहेगा वो तो जब प्राण छूट जाएगा ये दूसरे महात्मा लोग करेंगे वो काम वो आपको करना है और उसके साथ जब गंगा जी में शरीर को डालेंगे उसके साथ और भी सामान देंगे लेकर के जाने के लिए हम लोग बुरी बोरी में क्या भरते हैं पत्थर भरते है। इसका एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है कि वो शरीर पुनः भासे न जल में इसलिए पत्थर भरो उसके साथ और उसका थोड़ा और वेदांत तो दृष्टिकोण से विचार करें सारे जीवन यही हुआ पत्थर ढो कर के ही जाना है अंतिम में जो सब ले जाना है वो पत्थर ही तो है तो बता देते हैं जिसमें हम लोग डालते हैं ये बुद्धि थोड़ा अगर आए हैं वैराग्य बढ़ेगा चाहे स्मशान भैराग्य हो कुछ भी हो किंतु वो बुद्धि भी होनी चाहिए देखो इसके साथ पत्थर ही जा रहे हैं तो यही गति होगी अंतिम में इसलिए शरीर से यह प्राण छूटने से पहले अगर हम शरीर से अलग हो जाते हैं तब तो वो पत्थर ढो कर के नहीं जाना पड़ेगा अंतिम समय में देखिए अनिजत अर्थात ये कोई चलन ये हमारा नहीं है ये तो चलन शरीर में होता है अथवा बुद्धि में होता है इस प्रकार के निश्चय करें जो पदार्थ जहाँ का है उसको वहीं रख देना यही ज्ञान है जैसे बनी अग्नि का ज्ञान हुआ क्या अग्नि का ज्ञान हो जाने से जो अग्नि में दाहक शक्ति था हमको अज्ञान अवस्था में जला दिया था शरीर वो अग्नि का ज्ञान हो जाने से क्या वो अग्नि अभी और दहन नहीं कर देगा शरीर को करेगा फिर भी कहा जाता है कि ये व्यक्ति अभी अग्नि का ज्ञानी है वो जानता है और वो व्यवहार भी ठीक कर लेगा और जलेगा नहीं आगे पदार्थों का जो धर्म है जिसका जो धर्म है उसको ठीक ठीक जान लेना यही ज्ञान है ऐसा नहीं कि अग्नि जला दिया अभी अग्नि को हमको पार कर जाना है अतिक्रमण करना है तो अग्नि को उठा करके गंगा जी में डाल देंगे तो ना न अग्नि का ये जो दहन शक्ति वो उसका स्वभाव है रहेगा हम उसको जान करके ठीक व्यवहार कर ले इसी प्रकार की जो शरीर मनोबुद्धि वेदांत तो नहीं कहेगा ये सबको उठा करके गंगा जी में डालिए डालेंगे तो फिर आप विचार श्रवण कैसे करेंगे जिसका जो धर्म उसको वहीं रख देना ये चलना ये शरीर मनोबुद्धि में उसको रहने दीजिए उधर होगा नहीं ही कश्चित क्षणमपी जातु तिषति ये तो करेंगे ही इनका स्वभाव नहीं बदल जाएगा और जब हमें अज्ञान अधिक होता है हम ये शरीर मनबुद्धि को एकदम स्थिर करके मानते हैं कि हम स्थिर हो गए ये बहुत अज्ञान है इसको भगवान चतुर्थ अध्याय में गीता में कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पशेद अकर्मणी च कर्म यह अर्थात अज्ञानी तो शरीर को स्थिर रख कर के मान रहा है कि मैं स्थिर हूँ ज्ञानी किंतु जानता है ये तो कर्म कर ही रहा है हमको ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए हमको ज्ञानी की दृष्टि होना चाहिए कर्मणि नहीं अकर्म यह पश्चित शरीर मनोबुद्धि में कर्म होता है हम तो किंतु अन्यजत हम में कोई चलन नहीं है ये हमारा वास्तव स्वरूप है और एकम और एक लोग कहेंगे आत्मा तू प्रतिशरीम भिन्न इस प्रकार की नहीं है एकम वही आत्मतत्व सभी शरीर में एक है मैं ही वही हूँ सभी शरीर में हूँ जैसा कहते हैं अगर हम किसी एक इलाके में अगर दस बीस कुओं खोद दिए तो प्रत्येक कुआ में जल ऊपर आ जाएगा मान लीजिए कुआँ अर्थात हम कहते हैं जो ट्यूबवेल उसमें जल बहुत ऊपर तक आ जाता है किंतु ये सभी जल का स्रोत वही जो भूमि के नीचे जो जल है जो जानता है कि मैं वो भूमि का नीचे रहने वाला जल हूँ उसको ये अनुभव होगा कि मैं सभी ट्यूबल में गया हूँ अगर मानेगा कि मैं तो ये ट्यूबल का जल हूँ तो इस ट्यूबल का जो जल होगा वो दूसरे कुओं का जल होगा नहीं होगा किंतु जो जानता है कि मैं तो भूमि के नीचे रहने वाला जल हूँ वो जानता है कि मैं सभी ट्यूबवेल में मैं ही विद्यमान हूँ एकम सर्वत्र वही जो सच्चिद आनंद रूप में हूँ सर्वत्र गया हूँ नाम रूप को लेगा तो इसमें भेद अनुभव होगा फिर एकम नहीं हो जाएगा ये सब हमारा वास्तव स्वरूप कह रहे हैं हम ही एक ही मात्र है सभी शरीर में हम ही विद्यमान है और मनस जब यह मन से भी शीघ्र जाने वाला है ये मन को क्यों दृष्टांत तो दिए क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है मन सबसे शीघ्र है अभी यहाँ बैठे हैं सभी को अनुभव है बैठे हैं शास्त्र श्रवण करें तो सात्विक भाव हुआ अगर चले गए सुसुप्ति अवस्था में तो गया तामसिक हो गया और सात्विक भी नहीं है तामसिक भी नहीं है बीच में और एक स्थिति है उस समय में मन क्या करता है यहाँ रहता है अन्यत्र और, और कितना दूर तक जाएगा कह दें जहाँ हमारी रुचि पड़ी हुई है अगर है तो नहीं नहीं यहाँ से तो चल करके शिवरात्रि तक तो यहाँ बिताएंगे उसके बाद कहीं थोड़ा रामेश्वर जी का दर्शन कर लेंगे कहीं चला गया वहाँ क्षण भर के लिए चला गया और नजदीक पड़ता था अब सूर्य तक भी जा सकते हैं क्षण भर के लिए चला जाएगा मन को दृष्टांत दिया गया मन जब यह अर्थात जब, जब द्रुतगामी सबसे शीघ्र जाने वाला है कहे थे कि मनसो जबी य मन क्या विभक्ति है पंचमी मन से भी शीघ्र जाने वाला है मन से भी शीघ्र जाने वाला है अर्थात मन जा कर के जो पहुँचेगा वहाँ भी ये विद्यमान है इसलिए कहा जाता है कि मन से भी शीघ्र जाने वाला है ए न देवा न अपनुवन देवा देवता देव शब्द अर्थात प्रकाशमान दीव धातु से बनता है प्रकाश अर्थ में देवता कहते हैं इंद्रियों को जो कि विषय का प्रकाश करते हैं विषय बता देते हैं ये इंद्रिय जैसे ये प्रकाश जल रहा है बिजली तो यह विषय को प्रकाश कर दिया इसी प्रकार की हमारे इंद्रिय भी विषयों को प्रकाश करता है जानता है ये देवता यहाँ देव शब्द से इंद्रियों को लिया जाता है और श्रुति हमको कहते हैं कि देवा एनद न अपनवन इस आत्मतत्व को इंद्रिय नहीं जान सकता है तो जब तक हम इंद्रियों के द्वारा इसको जानने का उद्यम करते हैं नहीं जान पाएंगे जैसे हम घटर पटर नदी पर्वतों को जानते हैं इसी प्रकार की बुद्धि न हो इंद्रियों के द्वारा जिसको जानते हैं वो देवता नहीं है एक कैन उपनिषद में कहा जाता है तो जो आप जान रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है इंद्रिय इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंद्रियों का वो सामर्थ्य नहीं है इंद्रियों का तो सृष्टि हुआ है बाहर पदार्थों को ये जानने के लिए आत्मा तत्व को नहीं जान सकते हैं और यह पूर्वम और यह प्रथम जाकर के विद्यमान है मन का उत्पत्ति से पहले भी ये विद्यमान है और ये सर्वत्र विद्यमान है गया हुआ है अरषद ऋषभ गर्थ का धातु ये गया हुआ है आगे कहते हैं तद द, तद तिष्ठत धावतो अन्यान अती तद तत्व तो। ओह तिष्ठत ओह निष्क्रिय है कोई चलन उसमें नहीं है निश्चल है इस प्रकार के स्थिर रहते हुए धावतो अन्यान अत्येती। धावत वो अन्यन अती धावत द्वितीय बहुवचन है अन्यान ये विशेषण है सभी धावत कह करके अभी चलत नहीं कह रहे धावत अर्थात दौड़ने वाले कौन दौड़ते हैं कहते हैं सभी को अनुभव है इंद्रिय दौड़ते हैं और मन मन तो किंतु स्थिर रहता है तो कहते हैं ये सब धावत कहने से इंद्रिय मन ये सब जो चलते हैं उनको यह अत्यति अत्यति अतिक्रम्य गच्छति इंद्रिय मन इनको अतिक्रम करके भी जा रहा है अतिक्रम करके जा रहा है अर्थात है कि जा करके हम कहीं पहुंचे और देखें वो पहले से विद्यमान है हम कहते हैं हमको वो अतिक्रम कर गया किंतु वो पदार्थ अगर हमेशा वहाँ विद्यमान है तब तो ऐसे ही माना जाता है कि इसको भी अतिक्रम कर गया दौड़ने वालों को और यह आत्म तो व्यापक तो है सर्वत्र विद्यमान है आकाश जैसा व्यापक है इसलिए ये सभी को अतिक्रम करके जाता है यह कहा जाता है वास्तव किंतु स्वयं निष्क्रिय है वो उसमें कोई क्रिया नहीं है और तस्म मातरिश्वापो दधा मातरीश्व मातरी अंतरिक्षे स्वयंती गछति मातरीश्वन अंतरिक्ष में चलने वाला अंतरिक्ष आकाश कह देते हैं उसमें चलने वाला वायु तो वायु वायु उपलक्षित है यहाँ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ गृह वो अपह अपशब्द का अर्थ कर्म फल जिसका कर्म के चलते जो फल जिसको प्राप्त होना है कोई पूर्व जन्म में ऐसे तपस्या किया है उपासना इत्यादि किया है उसको यमराज का पदवी मिलना है किसको अग्नि का पदवी किसको वरुण का पदवी सूर्य ये सब पद होते हैं जो जिसका उपासना करता है वो वो पद को प्राप्त करता है और उसका अभी कर्म है कि वो पद मिलेगा और उस पद का जो कर्तव्य है अभी हिरण्य गर्भ उसको वो पद दे करके वो कर्तव्य का भी भान करवाएगा आप अगर अग्नि है अग्निपद में अधिष्ठित है तो आपका यह सब रहेगा धर्म कि आप में ज्वलन शक्ति रहेगा दाहक शक्ति रहेगा अगर आप पर्जन्य है वृष्टि देवता है तो आप में वर्षण सामर्थ्य रहेगा इसी प्रकार की अगर आप आदित्य है तो आप में प्रकाश सामर्थ्य रहेगा यह मातरिश्वा अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, सभी का कर्म के अनुसार उनको फल फल अर्थात तो उनमें वो धर्म सामर्थ्य दधाती दधाती अर्थात देते हैं वो विद्यमान तस्मिन तस्मिन अर्थात वो आत्मतत्व तो परमात्मा का विद्यमानता में परमात्मा है इसलिए हिरण नगर भा अपना कार्य ठीक ठीक कर रहा है तो जो कोई भी जितना ऊपर उठते हैं वास्तविक लोक में भी देखेंगे जो जितना ऊपर उठता है उसका जीवन उतना नियंत्रित होता है उतना उसका जीवन नियमित तो मिलेगा शास्त्रीय मिलेगा तभी वो ऊपर उठता है और हम यहाँ विचार करते हैं कि आदित्य हो अग्नि हो यमराज्य हो वरुण हो परजन्य हो ये तो सब लोकपाल होते हैं ये तो बहुत ऊंचे सब स्थिति है उनका तो वो सब इतना नियमित तो दिखते हैं सूर्य जैसे उनकी गति है अगर वो सूर्य कभी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग सब यमराज्य के पास चले जाएँगे तो ऐसे ही होगा वो सब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं तो ये क्यों कहते हैं वो किसके चलते मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं कहते हैं वो परमात्मा अज्ञानियों के लिए कहा जाएगा कि ये लोग सब परमात्मा का भय से ऐसे चलते हैं ये कठोपनिषद में है भयादसाग्निश तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम ये भय से चलते हैं ये भय से क्यों इस प्रकार के कहा जाता है कहते हैं वो सब लोकपालों को वास्तविक भय नहीं होता है अर्थात तो उनको ये परमात्मा का मर्यादा का इतने ज़्यादा उनका अर्थात तो बुद्धि में स्थिर है शास्त्र उनको इतना स्थिर है जो जितना ऊपर जाता है अर्थात शास्त्र में उनका उतने मतलब स्थिरता हो जाती है तो यहाँ कहते हैं कि उस, उस सब धर्म उनमें वही हिरण्य गर्भ परमात्मा का विद्यमान होने पर ही यह कार्य करते हैं हिरण्य गर्भ इसमें दिखाते हैं यह मंत्र में कि परमात्मा का विद्यमानता से ही ऐसे होता है जो परमात्मा का स्वरूप अन्य जद एकम मनुष्य भेद्रुतगामी इंद्रियों के द्वारा ये प्राप्तव्य नहीं है यह सब परमात्मा का स्वरूप यहाँ कहा तो इंद्रियों के द्वारा प्राप्तव्य नहीं है जिस इंद्रियों से परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे फिर वो इंद्रिय हमारा क्या काम का है इसका जितना व्यवहार घटाए केवल लक्ष्य के दिशा में जो प्रवृत्ति उतना ही करें अन्य प्रवृत्ति को जितना हम घटाए आगे पुनः वही बात को फिर मंत्र कहते हैं बार बार वही बात कहते हैं कहते हैं कितना सुनेंगे वेदांत तो? ये बात तो सब हम जानते हैं भाई ठीक है ये बात आप जानते हैं अगर आप ज्ञानी हो गए आपका अगर निश्चय हो गया आत्मतत्व तब तो, तो तो आपका तो हो गया अगर आपको नहीं हो गया निश्चय कि ये जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ तब तो फिर काम पूरा नहीं हुआ क्यों कहते हैं श्रुति ही स्वयं वही बात को बार बार कह रही है अगर हम सुन सुन करके थक जाते हैं तो श्रुति को भी एक बार कह देना चाहिए था तो श्रुति का जैसे स्वभाव वास्तविक आचार्यों का भी ऐसे ही स्वभाव होता है विद्यार्थी जब तक तो नहीं समझाए वो समझाते रहेंगे ये हम तो देखा है महाराष्ट्र से तो जहाँ कठिन स्थान आ जाता है श्री पहले कहेंगे पुस्तक बंद करो <laughs> पहले महाराज श्री कहेंगे फिर समझाएंगे, कितना दृष्टांत तो देंगे अगर आपका मुख से अभी भी पता चल रहा है कि इसको भी पूरा ग्रहण नहीं हुआ है फिर समझाएँगे तो इसी प्रकार की ये श्रुति तो महापुरुष लोग श्रुति के अनुसार ही अपने आचरण करते हैं यहाँ वासी भी कहते हैं मंत्र थक नहीं जाते हैं ये श्रवण करने वाले थक जाते हैं रजस तमस होने से विक्षेप होता है फिर हम कहते हैं ये हो गया कितना सुनेंगे तमस से तो कहेंगे नहीं नहीं वो सोना अच्छा है ये क्या ये हम बैठेंगे सब किंतु श्रुति बताती है बार बार वही बात तदेजति तन्ने तति तद्दूरे तद्वंति के तदंतर से सर्व तदुसर्व बाह्यत तदति अर्थात वो ही जो आत्मतत्व है वही चलनशील होता है अरे तजती ये बिल्कुल विरुद्ध बात है इसलिए कहीं कहीं लोग कहते हैं विरुद्ध बात का जो समन्वय बैठा सकता है वही वेदांत तो मार्ग में चल सकता है नहीं तो विरोध तो दिखेगा इस प्रकार की तो जहाँ रज्जु दिखते हैं किसी को वहीं किसी को सर्प भी दिख सकता है दिख सकता है कहते हैं इसमें विरोध है विरोध नहीं है तो किसी को वहाँ रज्जु दिख रही है और किसी को सर्प दिख सकता है विरोध कहाँ है भिन्न सत्ता में अलग अलग चीज हो सकता है तो इसलिए भिन्न सत्ता क्या चीज़ है ये पहले बुद्धि में आनी चाहिए इसलिए हमको ये सब समझना होता है वेदांत में हम तीन सत्ता का विचार करते हैं सबसे ऊंचे सत्ता हो गई पारमार्थिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का बाध कब हो जाएगी कभी नहीं होगी त्रिकालावाध्य वही ब्रह्म है और उसके नीचे वाला सत्ता व्यावहारिक सत्ता ये नाम इंद्रिय ग्राह्य जो हो रहा है उसको हम व्यावहारिक सत्ता कहते हैं ये हमारा प्रयोजन सिद्ध कर रहा है व्यवहार हम कर रहे हैं उसको लेकर के इसको कहते हैं व्यावहारिक सत्ता ये व्यावहारिक सत्ता का बाद कब हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने से अर्थात जो प्रथम मंत्र में विचार किया जाता था व्यावहारिक सत्ता नाम रूप कर्मात्मक है और इसका बाद हो जाएगा अगर हमको ईशावास्यम एकदम सर्वम सच्चिदानंद रूप होगा कहते हैं कि ये व्यावहारिक सत्ता इसका बाद हो जाएगा और और एक सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता तो ये प्रातिभाषिक सत्ता जितने समय देखते हैं उतने समय में रज्जु में जब हम सर्प देखते हैं तो उतने समय ही सर्प का विद्यमान था और हम वहाँ से घूम करके के चले गए तो अभी हमको सर्प वहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा और वास्तविक वहाँ सर्प तब तो है भी नहीं जितने समय देखता है उतने समय इसको कह जाते हैं दृश्य काला चित्त काला जितने समय देखता है प्रातिभाषी का प्रतिभाषा मात्र केवल दिखना यह, यह तीन सत्ता होता है तो जब हम रज्जु किसी को दिखती है और वहाँ सर्प किसी को दिखता है ये सर्प वहाँ कौन सा सत्ता वाला है प्रातिभाषी का सत्ता और रज्जु व्यावहारिक सत्ता तो दोनों सत्ता तो वहाँ एक ही स्थान पर हो सकता है मरुभूमि है और उसमें किसी का जल भी दिख रहा है दोनों सत्ता में हो सकता है इसी प्रकार की यहाँ जो मंत्र कहते हैं तद एजती वो परमात्मा चलनशील होता है और न एजति तो यह एजति अर्थात तो पारमार्थिक सत्ता में आत्मतत्व तो एजति चलती न अपना जो निरूपाधिक सत्ता में वो स्थिर है अर्थात उसमें कोई चलन नहीं है और जो शोपाधिक सत्ता उसको लेकर के चलन होता है तो निरूपाधिक सत्ता में ये स्थिर है न एजती और सोपाधिक सत्ता सोपाधिक सत्ता अर्थात आप तो है वास्तविक निरूपाधिक ब्रह्म किंतु जब मनोबुद्धि को साथ में ले लेता है तो फिर कहता है मैं तो अभी विक्षिप्त हूँ और कभी कहता है मेरे को तो शीघ्र चलना पड़ेगा क्योंकि संध्या काल आ रहा है शीघ्र चलना पड़ेगा तो जब कहता है कि मैं शीघ्र चल रहा हूं और वो निरुपाधि को में को कह रहा है ना सोपाधि को में को कह रहा है तो सोपाधि को लेकर के एजती कह देता है और ये ज्ञानियों का जीवन में तो ये स्पष्ट दिखता है कहते हैं नहीं नहीं चलो अभी थोड़ा जल्दी चल देंगे कहेंगे और कभी वही ज्ञानी जब शिष्य को उपदेश करते रहेंगे अथवा समाधिस्थ कहेंगे न ज्योति हमारा वास्तव स्वरूप में कोई चलन नहीं है सो का उपाधि को, को लेकर के ये सारे प्रवृत्ति तो हमको यही विचार करना है कि ये उपाधि ग्रस्त होकर के हम प्रवृत्त न हो और तद दूर तद उ अंतिके वो दूर में भी है और अंतिके नज़दीक में भी है दूर में है अर्थात अगर ज्ञान नहीं है विचार हम नहीं कर रहे हैं तो ये आत्मतत्व तो इसकी परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता है तो ये कोई अर्थात तो कल्पित तो पदार्थ ऐसे मानते हैं उसके लिए तो ये आत्मतत्व तो दूर है ये दूर ही है और अंतिके ज्ञानी कहता है ये वास्तव स्वरूप है वो जानता है मैं ही हूँ तद दो अंतिके वो हमारा वास्तवस्वरूप ही है और अश्य सर्वस्व तद अंतर अस्य सर्वस्य जगत नाम रूप क्रियात्मक ये जो जगत है ये जगत का ये अंत अंत अर्थात सार नाम रूप ये जगत और इसका सार हो गया सच्चिदानंद तो कहते हैं अस्य सर्वस्य जगत ये अंत अंत अर्थात यही सार है और तद अस्य सर्वस्य बाह्यतः शरीर को लेकर के बाह्य अंतर ये कहा जाता है शरीर के अंदर में वही है वही आत्मतत्व विद्यमान है और शरीर के बाहर कहेंगे हाँ ये भी वही है क्योंकि तत्व व्यापक है सर्वत्र है अंदर भी वही है बाहर भी वही है दूर में है अज्ञानियों के लिए और स्वरूप है ज्ञानियों के लिए और एजती सोपाधिक होकर के प्रवृत्त होता है निरूपाधिक होकर के निष्क्रिय होता है ये सब आत्मा का स्वरूप हमको कहा जाता है ये सब विरुद्ध तत्व इसलिए ये गीता में भी है और भारतिकार भी कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानियों का इसलिए व्यवहार भी विरुद्ध होता है विरुद्ध अर्थात अज्ञानियों का व्यवहार उपाधि को लेकर के अधिक होगा ज्ञानी का व्यवहार स्वरूप को लेकर के होगा इसलिए दोनों परस्पर का स्थान पर अंध जैसा ये दृष्टांत देते हैं काकोल्लूकवथ किसी को दिन में दिखेगा किसी को दिन में नहीं दिखेगा किसी रात में दिखेगा किसी रात में नहीं दिखेगा ज्ञानी और का इस प्रकार है गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं छः नौ श्लोक संख्या या निशा सर्वभूता तस्या जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्य तो ये दोनों का व्यवहार का स्थान भी अलग अलग है उनके बुद्धि भी अलग अलग होता है तो एक है को लेकर के सुबह शाम तक उसी में लगा रहता है और एक निरूपाधि को लेकर के शांत रहता है इसलिए वो भारतीकार वहाँ कहते हैं बुद्ध तत्व से लोग जड़ो उन्मत्त पिशाच बत बुद्ध तत्व ज्ञानी ज्ञानी के लिए ये लोक ये जो देखता है कहते हैं ये सब जड़ उन्मत पिसाच भागे जा रहे हैं कभी आप चौराही में खड़े होकर के देखेंगे लोग भागे जा रहे हैं कुंभ में कभी कभी छात के ऊपर खड़े होकर के आप देख सकते हैं हाँ कभी कभी वहाँ भी चलना पड़ता है हम लोग भी भागे जा रहे थे क्यों कहते हैं क्या स्टंपेड में है अब तो भागे <laughs> तो वो सब देखने से कहेंगे कैसे लोग भागे जा रहे हैं क्या कहते हैं कि इससे हमको फल मिलेगा पुण्य होगा इस बुद्धि से अच्छा है हम उसका निंदा करने का बात नहीं है ज्ञानी का दृष्टिकोण में कहते हैं कि ये जो लोक में प्रवृत्ति हो रही है कहते हैं जड़ों उन्मत्त पिशाच इस प्रकार के हो जाते हैं आप कहेंगे थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ अभी नहीं होगा उन उनमत पिशाच जैसा और ये जो ज्ञानी लोगों का दृष्टि में कहते हैं बुद्ध तत्वों पर लोक से जड़ उन्मत्त पिशाच वे जो लोक अर्थात ये जो मनुष्य समुदाय ये भी ज्ञानी को कहेंगे ये तो जड़ है ये बैठा रहता है ये क्या कुछ नहीं करता है और कभी जाता है तो कहें ठीक है जहाँ जो मिला थोड़ा खा लिया जो मिला पहन लिया जिधर है लेट गया अरे ये तो उन्मत्त है पागल है ज्ञानी की दृष्टि में जगत पागल है और जगत का दृष्टि में ज्ञानी पागल है ये दो अलग अलग सत्ता को लेकर के चलते हैं तो अगर हमको वास्तव इस मार्ग में चलना है तो फिर ये जगत हमको पागल कहे उसमें महत्व बुद्धि नहीं रखना है ये जगत तो कहेगा इस मार्ग में चलने वाले प्रथम प्रथम अर्थात जगत से हटना चाहते हैं सभी लोग तो पहले कहेंगे मत हटो वो सब पागलों का स्थान है वहाँ मत जाओ किंतु जब चलता है कहते हैं तत् धर्माद सुकृतम कुलम साधुभ्यस्ते निवर्त्यन्ते पुत्र मित्राणी बांधवा ये च तेई सह गंतारस कुलम साधुओं से हटाए जाते हैं कौन पुत्र मित्र बांधव घर कहेंगे क्या करेंगे वो सब जा कर के भीख मांगते हैं वो लोग सब आप वही करेंगे जा कर के तो यह हमारा कितना सब है हम सब श्रीमान कहते हैं श्रीमताम गे हैं इस प्रकार की घर द्वार हमको है तो क्या करेंगे आप जाकर के साधु व्यस्त निवर्त्यन इनको सब हटाया जाएगा पुत्र मित्र बांधव इनको हटाएंगे मत जाओ उनके साथ किंतु ये चौ तेई सहगनता रस किंतु जो इनका बात नहीं सुन करके उनके साथ साधुओं के साथ चले गए तत् धर्मां सुतम कुलम उनका धर्म से वो भी पवित्र हो जाता है तो मांडू के उपनिषद में भी कहा जाता है अन्यत्र बहुत आता है अगर किसी कुल से चल करके कोई वास्तव ज्ञानी हो गया वो कुल पवित्र हो जाता है अर्थात कोई वास्तव संन्यास ले रहा है तो उनका पूर्व पुरुष लोग प्रसन्न होते हैं खुश होते हैं कहते हैं हाँ ठीक है ये अपना कल्याण भी करेगा और हम लोग का भी करेगा तो ये सब सत्ता को समझने के लिए भिन्न सत्ता में ये संभव है ये सब समझने के लिए हमको ये व्यावहारिक सत्ता इससे हमारी सत्य तो बुद्धि हटा लेना है आगे मंत्र में कहते हैं अच्छा आज यहीं रखते हैं आज इस ब्रह्म विद्यापीठ इसके जो अधिष्ठात्री देवता है भगवान अभिनव चंद्रेश्वर जी उनके स्थापना दिवस एक सौ अट्ठाईसवा स्थापना दिवस अर्थात एक साल पूर्व यहाँ आए थे आज उस उत्सव के उपलक्ष्य हम लोग साढ़े बजे पुनः मंदिर में एकत्रित होंगे विशेष आरती महिमना आदि पाठ होगा आज यहाँ रखेंगे पूर्ण मद पूर्णमद पूर्ण पूर्ण मुद्दे पुणश पूर्णमादा पूर्णमे वशिष्य